इसके पास बहुत धन है इसके पास बहुत सुखी है बड़ा महान व्यक्ति है श्रेष्ठ है समाज में ऐसे व्यक्ति को बड़ा आदमी करके बोलते हैं कि भाई बड़े आदमी मुझकी गिनती है तो ठीक है बड़ा आदमी भी हो गया वो लेकिन ये बड़ा आदमी बहुत बड़ा आदमी नहीं अध्यात्म के विचार ऐसी देखो तो ये बहुत बड़ा आदमी भी एक प्रकार से विषयों के अधीन है परिस्थितियों के अधीन है और नाना प्रकार के समस्याओं से ग्रसित रहता है ये तो सारी उसके साथ साथ कमजोरियां दुर्बलता है ही है नाना भय चिंता क्लेश पीड़ा ये धनी व्यक्तियों के साथ भी लगा हुआ है वो छूटा नहीं है अब इसके बाद आगे की चीजें ये है कि ऐसे धनी व्यक्ति व्यर्थ होकर के परमात्मा की शरण में जाते हैं उपासना तो करें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें तो ये उनसे भी ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं बुद्धिमान व्यक्ति हैं लेकिन भौतिकवादी व्यक्तियों में से जो ऐसे समझदार व्यक्ति और आगे निकल गए तो भौतिकवादी व्यक्ति लोग बात समझते हैं कि ये सब कायर है हम तो देखो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं संग्राम में है जीवन संग्राम में तो हम तो बड़े भीड़ हैं और ये लोग जो है जीवन संग्राम छोड़कर के ये कायर की तरह से भाग गए हैं ऐसे करके और, और जा करके अपनी दरिद्रता का दीनता का वैराग्य का दुखी जीवन जी रहे हैं ऐसे भौतिकवादी लोगों की धारणा समाज में सर्वत्र होती है ऐसे बोलते रहते हैं लेकिन अब फोन कितना समझदार है ये तो समस्त तो शास्त्र को देखो तो शास्त्र कहना श्रेष्ठ पुरुष वही है जो भगवान की शरण में है भगवान की उपासना करने वाले हैं उसी ज्ञान में रहने वाले है, और दिरते हैं और विरक्त है बिरत है कि मैंने बहुत ही समृद्धि और संकलन उसके चक्र में ही पड़ते तो फिर वो नाना प्रकार के दुखों से क्लेशों से भय चिंताओं से छुटकारा पाकर के जीवन का जो वास्तविक आनंद है वो फिर उनको प्राप्त होता है लेकिन अब कोई व्यक्ति जो जो कच्चे मन के व्यक्ति हैं आध्यात्मिकता शुरू शुरू व्यक्ति के आती भी है धर्म की रुचि उत्पन्न भी होती है तो लेकिन कच्चे मन के व्यक्ति हैं वो संसार क्या कहता है उससे डरते हैं अब कहते हैं लोग क्या कहेंगे लोग कहेंगे कि देखो मूर्ख है तो उन लोगों के मूर्ख कहने के डर की वजह से वो अपने आध्यात्मिक जीवन जीने में संकोच करते रहते हैं शास्त्र तो संकोच को छोड़ाता है शास्त्र का कहना है कि देखो उन लोगों के अज्ञानी जो संसारी व्यक्ति हैं, उनके कहने के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि तो जितनी उनकी समझ है उतनी उतनी बोलते हैं वो कोई समझदार बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े हैं। इसलिए रावण देखो जो विभीषण को किस प्रकार बोलता है यद्यप रावण भगवान के शरण में पहुंच करके धन्य है भी एक पे जाकर कहता देखो कैसे कृपाणदान भगवान है कैसे कैसे करके वो अपने आप को धन्य का करता है भगवान भी उसको क्षण ले लेते हैं अभय कर देते हैं तो श्रीलंका राजा बना देते हैं लेकिन रावण क्या समझता है कि मूर्ख मारा जाएगा विकास समय नष्ट कर रहा है राज्य का सुख छोड़ कर के करके वहां चला गया उसने ना काम की ऐसे रावण समझता रहता है तो पुण्य कहू भालू की से कटकाई तो ये दो बातें दिए हुए अब तीसरी बात रावण पूछता है कि तुम वहां गये होगे तो ये भी तुमने देखा होगा कि वहां बालल भालू कितने कैसी सेना है कितनी सेना है वो बालल भालुओं में ताकतें कितनी होती है वो भी कितने हैं वो भी जरा बताओ कठिन काल प्रेरित चली आई ये बारह भालू लोग तो जो है प्राण देने के लिए आ गए हैं यहाँ पर काल के माने, उनका जीवन काल समाप्त हो रहा है इसलिए सबके सब इकट्ठे सब होकर के मरने के लिए यहाँ लंका में आ रहे हैं ऐसे के लिए बोलता है तथा जिनके जीवन कर रखबा लेकिन फिर भी हालांकि हुए लोग उनका उनका मृत निकट के कारण लंका लेकर चले आ रहे हैं लेकिन समुद्र ने उनको रोक रखा है जिससे जितने दिन तक वो समुद्र पार नहीं कर पाएंगे समझे उतने दिन तक जीवन उनका और है काल से बचे रहते हैं तो तीन जीवन कर रखबारा भयो मृदुल चित सिंध विचारा विचारा सिंध जो है उनके उनको समुद्र को दया आ गई है बानदरों के ऊपर इसलिए जो वो समुद्र उनको रोक रखा रोके रखा हुआ है लंका में नहीं उनको आने दे रहा है समुद्र मानो मृदुल है अब देखो इस प्रकार से जो समुद्र को किस प्रकार से देखता है उसकी भावना किस प्रकार से <coughs> तो कहू बात बहोरी और उसके बाद फिर तपस् के माने अब देखो राम लक्ष्मण भी पूछता ये नहीं कहता राम और लक्ष्मण के क्या हाल है वो उनको लिए तपस्वी शब्द बोलता है तब तो कहू तपस्न कह बात बहोरी और वे तपस्वी दोनों जो है उनकी बात बताओ तो उनके क्या चाल है जिनके हृदय त्रास से हमारी समझ में होगी तो बहुत गरे होंगे हमारे कारण से बड़े भयभीत रहते होंगे तो उनके भाई का बताओ कि कितने भाई भयरीत हैं ये जब तुमने स्वयं जाकर के देख लिया होगा <coughs> तो वो समझता है कि जब राम लक्ष्मण वहां पर होंगे बानर शिला लेकर के जरूर आए हैं लेकिन वो आपस में सुग्रीव इत्यास से जब बात करते हैं करते होंगे तो डरे डरे रहते होंगे कि कैसे क्या किया जाए कैसे राम से लड़ेंगे कोई तो उत्ती निकालोग लड़ना न पड़े बच जाए और सीता जी मिल जाए ऐसे करके डरे डरे रहते होंगे तो कहते वो आशा करते हैं कि सुख बताएगा कि रावण लक्ष्मण बड़े भयभीत है तुमसे तो तु भाई भेंट की फिर गए श्रवण सु जैसे मोर रावण कहता कि तुम बताओ कि अभी वो वहां पर समुद्र किनारे तुम्हें मिले भी कि नहीं मिले हो सकता है कि समुद्र किनारे आए तो सुना हो कि रावण बहुत शक्तिशाली राजा है पहले नमालुम हो तो अब वो सुन करके उसके बाद भाग भी गए हो ये भी है कि भेंट तुम्हें मिलेगी कि नहीं मिले न मिलने का क्या कारण हो सकता है कि हमारे डर के कारण से वापस भाग गया यहाँ से कुछ सोचता है फिर गए फिर गए मैं लौट गा गए समर्थ सानों से जहाँ मेरी सुना होगा इसका लौट भी हो सकती जब चले गए तो कहा से न रेपुदलत बल बहुत ही चक्कर तो ते, ते, कहते हैं कि देखो तुम बहुत ही जलधर चकर मुचर देख रहे हो लेकिन तुम बताते की उन्हें चीज बातें पूछ रहे कुछ तो बताओ रावण शत्र के सेना में कितनी सेना है कैसी है शक्तिशाली है कमजोर है कैसे हैं सबको बताओ मैंने रावण जब पूछ रहा है किस भाव से तो <coughs> सुख तो ये सब सुनता है कि देखो रावण की बुद्धि एक प्रकार ऐसी है <coughs> रावण ने जितना पूछा है तो पूछने में भी क्या लगता है <coughs> देखो जैसे एक क्वेश्चन होता है जैसे शिक्षा में पढ़ाया जाता है तो अध्यापकों को की बच्चों से गाइडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए गाइडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं ऐसा प्रश्न करो कि उसी में बच्चों को उत्तर भी मिल जाए ऐसा प्रश्न करो तो रावण जो तो को सुख से गाइडेड क्वेश्चन करता है गाइडेड के माने ये कि जैसे विभीषण के बारे में पूछता है तो ये कहता है देखो विभीषण तो मरने को आ गया यहाँ राज्य कर रहा था वहां तकलीफ होगा तो मैंने सुख से ये चाहता है कि सुख तो कहें कि वहाँ विभीषण जाकर के वहां उसकी हालत बहुत खराब है यहाँ तो राज्य भ्रमण में रहता था सोने के भ्रमण में रहता था अब वहाँ पेड़ के नीचे जमीन के नीचे फड़ा रहता है खाने के लिए उसे मिलता नहीं है फल वल खा करके बेरे वेर खाद फूक करके रहता है ये सब दीन दशा उसकी बतावे ये उत्तर उसके पीछे इस प्रकार का गाइडेड उत्तर जो है वो प्रश्न है उसे प्रकार से पूछ जाता है ऐसी करके जब उनके जो वो बारों की बात पूछता है तो ये सोचता है रावण कि ये बता रे अरे में कितनी ताकत है भालुओं में कितनी ताकत है ये तो छोटे छोटे बानर इनके कौन से उनमें ताकत ही कितनी है ये तो बिचारे ऐसे ही करके जाता काम उछलते कूदते फिरते हैं ना कोई उनके पास अस्त्र है ना कोई शस्त्र है ना लड़ने के लिए उनके कोई साधन है ऐसे करके बोले ये चाहता है ये भी भगवान राम लक्ष्मण के लिए भी पूछ लिया उन्होंने कहा कि है कि भाग गए तो ये सोचता है की सुख दिए कहे अरे वो तुम्हारे डर की वजह से मिले नहीं वो तो भाग गए कहीं छिपे हुए ये सब उसके प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी मानो ये इस प्रकार का तो इसलिए सभी ये पूछते हैं कि जो ये उत्तर चाहता है वो तो वहां आ ही नहीं कोई अब हमें इसको बतावें तो हमें जो कुछ बताना पड़ेगा जो कुछ ये उत्तर चाहता उसके ये है उसके विपरीत मुझे बोलना पड़ेगा अब वो कैसे बोलूं क्या कहूं ये सुख सोच रहा है अब दूतवोध तो आगे कहते हैं वो दूत लोध कि नाथ कृपा कर पूछ उ जयसे मानव कहा क्रोध सज तय से जाए जा जब अनुज तुम्हारा राम ताम लगते सारा राम रावण दूत हम सुनकाना कतिने बांध दीने दुखनाना सुमन नासिका का लागे राम शपथ दीने हम त्यागे तू से नाथ राम कटकाई बदन को सत वर्णिन जाई नाना वरण भालू कपिधारी विशाल भयकारी जयपुर देव हत्यो सतोरा सकल कपिन बल ओरा अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला विधि मयंद नील नलय गद गदासे गुख गद के हरिण सठ सठ गाम मंत्र बलरा से सुनुमान की जय गयन की जय सरसंतन गये कैसे नाथ के, के कर पूछे जैसे अब दूध कहते हैं के नाथ अब तो हमारे स्वामी राजन जैसे आपने हमसे पूछा है तो मैं भी तुमसे सही सही बात बताई देता हूँ कि क्या वहाँ मैंने क्या देखा क्या पाया वो सब बातें बताई देते हैं और जो हम आपको बताते हैं उसको क्रोध छोड़कर करके सुनो मैंने ये जानता दूध कि हम जो कुछ बता रहे हैं रावण के एक्सपेक्टेशन से वृद्ध बता रहे हैं वो ऐसी बातें सुनना नहीं चाहेगा लेकिन सत्य जो है वो हम बता रहे हैं इसलिए कहते हैं कि हम जो कहते हैं उसे सत्य तुम मान लेना क्रोध छोड़ो और जो बात सही है उसको सुनो और उसको समझो कि क्या बात है स्थिति क्या है पहली बात तो यह कि विभीषण के बारे में सुन लो विभीषण का क्या हुआ कि मिला जाए जब अनुज तुम्हारा कि आपका भाई जब जाकर के भगवान राम से मिला तो क्या हुआ जाते ही राम से लगते ही सारा जाते ही भगवान राम ने उसका राज्य से अलग कर दिया और लंका का रावण लंका का राजा तो उसी को बना दिया अब रावण पहली बात सुनकर के और उसको लगा के हम राजा बने बैठे हुए झूठ मूठ का विभीषण को फुकलाने के लिए राजा बना दिया राजनीति कैसी इन लोगों ने रावण को खुशलाने के लिए राजा बना दिया इसको कहते तो जाते ही राम से तो ही सारा अब ये दिखाते बताते हैं कि देखो राम को इस लंका के राज्य से जरा भी लोग नहीं है कहने के पर कहा कि जब विभीषण वहां पहुंचा तो उसी से पता चल गया विभीषण से कह दिया भाई ये लंका का राज तो तुम्हारा ही है हमें लंका के राज से कुछ मतलब नहीं हमें तो सीता से, से मतलब बस राज लंका तो राज तुम्हारे भाई का या तुम्हारा है तुम्हारा ही है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं तो देखो ये कितने नीटवान हैं और कितने उदार हैं कितने अपने संयम में रहने वाले हैं लोग में नहीं पड़ने वाले हैं ये सब बता दिया तो रामदूत हम और रामदूत हम ही सुनकाना रावण दूत सुना ही हम कहना और जब उन लोगों ने ये सुना की हम रावण के दूत है अपनी बात बताते हैं कि जब हमारी एक बात सुनो कि उन लोगों को मालूम हो गया है कि हम रावण के दूत हैं तो कपिन बांध दीने दुख नाना तो बालों से तो हमको बांध लिया और सुग्रीव ने भी कहा कि इनके नाक कान काट लो तो बानर लोग हमको मारने लगे घुमाने लगे उसमें नाक कान काटने को तैयार हो गए तब स्वर्ण नाथिका काटने लगे तब तो हमारे नाक कान काटने लगे तो फिर हमने क्या किया कि राम शपथ दीने आगे जब हमने भगवान राम की शपथ खाई और उन्हीं दुहाई दी तब उन्होंने छोड़ा इसके माने ये है कि जब तक हम आपकी दुहाई देते रहे कि ये कहते रहे तुम नामों को नहीं समझते हो तो हमारे नाक कान काटोगे तो तुम राम से बचोगे नहीं तब तक उन्होंने किसी ने सुना नहीं माने वो तुमसे कोई डरते नहीं है हम्म वो तो भगवान राम का जब नाम लिया तब उन्होंने छोड़ा <laughs> तो पूछे उन्नाथ राम कटकाई अब दूसरी बात यह सुनो कि यह ये, ये पूछा आपने कि बताओ कि उनकी सेना भानर भालुओं की सेना कैसी क्या है का तेज बल कैसा है अब से सुन लो कि बदन कोट वर्णन न जाई अरे साहब सेना कितनी है वो तो हम एक नुह से क्या वर्णन करें हमारे हजारों हो तो भी हम उसका वर्णन नहीं कर सकते कितनी सेना और कैसी सेना है हमारे वर्णना तीस है ये कहने के मतलब तो रावण कहता है कि रावण सोचता कि देखो कितनी लंबी छोड़ी बातें आकर आई दूध अच्छे सी बातें कर रहा है। नाना बरण भालू कपिधारी दूध कहते हैं ये बानर जो है वो नाना बरण तरह तरह के बानर तरे तरे है भालू भी तरह तरह के हैं अब देखो ये वैसे आजकल तो देखो भी तो बानर नहीं जाती है बानरों की है बनमानव से लेकर के और छोटी और चिंपाजी और पेड़ों के उल्टे लटके रहने वाले या छोटे बंदर और बड़े बंदर नाना प्रकार के बंदर इस प्रकार के बानर होते हैं ऐसे भी कहते हैं नाना प्रकार के जो तो बानर है और भालू भी इसी प्रकार बहुत तरह के होते हैं भालू अपने यहाँ देश में जो है मैदानी भागों के भालू जो है वो जितने बड़े होते हैं तो ऐसे करके पहाड़ी भालू और बड़े होते हैं और जो और जो वहाँ पर रहते हैं उत्तरी झूठ में भालू बर्फ में भालू भी होते हैं वो छोटे भालू होते हैं बाल सफेद होते हैं तरह तरह के भालू होते हैं दुनिया भर के सब भालू नारा तरह के इकट्ठे हुए थे वहाँ पे सेना में तो कहते हैं बिकट आनंद विशाल भयकारी बिकट आनंद उनके मुख बड़े बड़े भयंकर हैं अब उनके कहो उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं तो क्या उनके मुखी से बड़े बड़े भयंकर है सबको हम ऐसे ऐसे बड़े बड़े मोबाइल है और विशाल भयकारी और बड़े बड़े विशाल उनके शरीर हैं, भयंकर रूप उनके सबके हैं इनके बानरों के और भालुओं के आप समझते होंगे की ऐसे छोटे छोटे बंदर कोई होंगे और उनका जो है उनको मारना कुछ मुश्किल नहीं तो नहीं है बड़े सारी भयंकर बानर है और जयपुर तोड़ा अब ये बताने के लिए समझाने के लिए, लिए कैसे भयंकर है भाई आखिरकार बताओ सब एक उदाहरण बताया कि देखो एक बानर यहाँ आया था लंका में और जिसको कि उसके पूछ में बांध करके आग लगाई गई थी उसने सारा नगर जला दिया तो वो बानर अन्य बानरों की तुलना में कैसा है ये मत समझना वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है कहते दे जयपुर दहे और हते सुरा जिसने नगर भर लंका जला दिया और तुम्हारे पुत्र को भी मार दिया वो बनर जो था सकल कपे नमाउ तेबल थोड़ा जितने और बानर उनमें तो कम शक्ति वाला बाना ये बानर था उसका याद अरे वहाँ तो उससे भी ज्यादा ज्यादा शक्तिशाली बानर है बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली बनर ये बनर तो कहते है अमित नाम भट कठिन कराला उनके तमाम हैं और कहाँ तक आप जैसे मनु रावण ने ये भी पूछ दिया हुआ बताओ तुम उन शक्तिशाली हम भी तो जानते है बांध्रोह को वही तो सुग्रिय होगा ए, और कौन होंगे तो अब ये सब कहते हैं अरे उनके नाम क्या बतावे शक्तिशाली सक्ट, तो सभी हैं एक से एक ज्यादा शक्तिशाली हैं अमित मन जिनकी कोई सीमा न हो अगले तो उनके तमाम नाम हैं और भट्ट कठिन कराला एक से एक बीड़ हैं बड़े शक्तिशाली है सत्यशाल अमित नाग बल विपल विशाला अमित नाग नाग मन हाथी हाँ। अमित नाग माने हाथियों का हजारों हाथियों के बल उनमें एक एक एक-एक बानर में हजारों हाथियों के बल उनमें है हथियार से ज्यादा शस्त्रकाली है और विपुल विशाल और बिपुल बहुत से तो है और विशाल है बड़े बड़े हैं और बड़ी बड़ी शक्तियां उनके हाथियों जैसी शक्तियां उनमें है ऐसे बानर छोटे छोटे बानर में समझो उनको विविध मयंद नील नल नाम भी कुछ बता देते देखो कुछ बानरों के नाम हम बताते हैं एक तो विविध दुलित एक उसका बार का नाम मयंद भी एक बानवर का नाम नीलनल नील ये भी तो नाम बार बार सुना ही है आगे भी सुनने में आएंगे जब समुद्र उत्तर माना जाएगा फूल बनेगा तब तो नल जी उसमें भाग लेते हैं इनका नाम आता रहता है अंदर जाएंगे है तो हैं ये बाल का पुत्र है गद और विकटाद ये भी बानवरों के नाम है जो भी नाम नहीं आए है पीछे सुनने में उनके नाम यहाँ बता देते हैं। ये सबके सबसे नाम है ये सब है और ये सब सब जितने हैं ये सब सेना हैं तमाम सेना सेना है इनके एक तो जितनी बानवर सेना अलग अलग ग्रुप हैं, उनके नाना प्रकार के बानर हैं, तो उन सबका जिस प्रकार का बानर सेना है वैसे उनका एक घटनायक भी है ऐसे करके दूसरी जात के बानर हैं, तो उनके एक घटनायक दूसरी जात का है ऐसे भर भालू अनेक प्रकार के तो एक प्रकार के जो भालू उनका सबका संगठित करके उनका संगठन करने वाला उनका सेना होकर करके उनके साथ में रहता है इस प्रकार से उनके सेनापतियों के नाम ये है खास था, खास करके ना देते हैं सैनिकों के नाम क्या बताने है। तो ऐसे जिकटासहरी निठ गभमुख एक बानर का नाम ददिमुख है और केहरी केहरी तो वैसे जो है वो हनुमान जी को कहते हैं नहीं तो और भी बानर जो है केहरी बानर और निष्ठ एक बाल का नाम है कठ एक बानर का नाम है ये सब जाम ये सब जो है ये जाम मंद तो है वृक्ष राज जो है ये जाम मंथ है उनके स्वामी है बलरास ये सबके सब, सब बलरास है वही शक्तियाँ इन्हों में समझ लिया तो इस प्रकार के ये सब के सब जितने भी हैं ये सब उसके सेवाएं से एक से एक, एक शक्तिशाली है और इनमें सबने सुग्रीव का तो सबसे ज्यादा शक्तशाली है वो राजा ही राजा है वो इस प्रकार से तो आगे जो बताते हैं दुख लोग और भी प्रणन करते हैं उनको कल देखेंगे देखें बस देख इतने namya ichyara khupati hraya samadhi satyam vada mete bhagavan tila antaratma भक्तिरवि का दोसरहित स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 naam rah nam rah sey ram jai ram jai jai ram naam rah nam rah sey ram jai ram jai jai ram naam rah nam rah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 जय जय राम की नाम राम जय राम जय राम जय राम जय राम